घर द्वार छोड़कर बच्चे पत्नी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे ये मरघट है ये पता है नानक ने कहा यहाँ जो आ गया वो फिर कभी मरता नहीं और जिसे तुम घर कहते हो वहा जो भी है वो आज नहीं कल मरेगा फिर मरघट कौन सी जगह है जहां लोग मरते हैं वो मरघट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 उसके किए ही सब हो रहा है ये भाव धर्म में तुम उसे प्यारे हो जाओगे तुम अपने युहा से उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो तुम्हारा करतापुन ही तुम पीठ किए हो जैसे ही तुम करतापुन छोड़ोगे सन्मुख हो जाओगे विमुखता मिट जाएगी तुमने किया क्या है न जन्म तुम्हारा न जीवन तुम्हारा ना मृत्यु तुम्हारी सब वही कर रहा है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 यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया उसको तो तुम भाए ही हुए हो भाए ही हुए हो अन्यथा तुम होते कैसे अगर वो एक क्षण को बिनना चाहता तुम्हारा होना तो तुम तिरोहित हो जाते तुम्हारी श्वास श्वास में वही है तुम्हारी हर धड़कन में वही है अस्तित्व ने तुम्हें चाह है अस्तित्व ने तुम्हें प्यार किया है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 और जिस दिन तुम मांग बंद कर दोगे तुम्हारा भय समाप्त होने लगेगा जैसे जस जैसे तुम अनुग्रह से भरोगे मांग हटेगी वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ होने लगा घड़ा सीधा हो गया और जैसे जस जैसे तुम सीधे होगे, थोड़ी थोड़ी उसकी अमृत की वर्षा की बूंद तुम्हें पड़ेंगी तुम्हारा भय मिट जाएगा तब तुम पाओगे कि वही बरस रहा है मैं की था। तब तुम द्वार खुले छोड़ दोगे, क्योंकि वही आता है, मैं पाओगे नानक कहते हैं यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया तीर्थ थी नावा जे सुभा विनु भाने की नाई करी और यदि नहीं भाया उसे तो नहा धोकर क्या करूंगा नहीं भाया उसे तो नहा धोकर तैयारी भी किसके लिए करनी है? नहीं भाया उसे तो मेरा नहाना धोना भी मेरा अहंकार मजबूत करेगा तीर्थयात्री को देखो जब हज से कोई हाजी होकर लौटता है तब उसे देखो तब एक अकड़ लेके लौटता है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 हमारे द्वार बंद होते हैं हम अपने ही तय जीना चाहते हैं हम स्वावलंबी होना चाहते हैं इसलिए दन्नानक तो कहते हैं बार बार कि वो साहब है और मैं दास स्वावलंबी होने की चेष्टा ही अहंकार की चेष्ट है तो जितना हम स्वावलंबी होना चाहते हैं जितना हम चाहते हैं मैं कर लूंगा उतनी ही हमें उसकी शक्ति का सहारा हम नहीं ले रहे हैं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 उस प्रकाश की कुछ किरणें अभी भी उसे याद है और अगर तुम बोधी वृक्ष के पास शांत होकर बैठ जाओ तो तुम अचानक पाओगे ऐसी शांति जो तुम्हें कहीं भी न मिली थी क्योंकि तुम अकेले ही शांत नहीं हो रहे हो उस वृक्ष में एक अपरसीम शांति जानी वो अपने अनुभव ने तुम्हें भागीदार बनाएगा बूढ़े वृक्ष सुंदर हो जाते हैं बूढ़े सिंह और ही सौंदर्य होता है जो जवान में नहीं होता जवान में एक उत्तेजना होती है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 प्रेम अंधा है कहा जाते हो आंख से चलो वो संभाल के चलो प्रेम ने कई को बर्बाद किया है बुद्धि का रास्ता राजपथ की तरह साफ सुथरा है प्रेम का रास्ता पगडंडी की तरह है जंगलों में भटक जाती कहा जा रहे हो रास्ते से मत उतरो जहां दिल चल रही है वहीं चलो सब जहां है वहीं ठीक अकेले कहा जाते हो प्रेम अकेले का रास्ता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 फिर एक आदमी आया हुई में वो पीछे खड़ा रहा 24 घंटे तक और उसने कहा कि बोध धर्म इस तरफ सिर करो बोधि धर्म चुप रहा उसने अपना हाथ काट के बौद्ध धर्म को भेंट किया और उसने कहा अगर देर की तो सिर काट दूंगा बोध धर्म ने कहा इस सिर को काटने से कुछ भी ना होगा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 वो जो भीतर अस्मिता है अहंकार है मैं हूं और मैं निर्णायक हूं तो तुम शिष्य न हो सकोगे तो तुम सिखावन न सीख सकोगे और गुरु की जो एक सिखावन सुन लेता है उसकी मति माणिक जैसी हो जाती उसकी चेतना एक स्वच्छता को पारदर्शिता को प्राप्त हो जाती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 सबना जिया का एक कुदाता सो में विसर न जाए बस उसका मुझे विस्मरण न हो इतनी सिखावन काफी है इसे थोड़ा समझिए स्मरण और विस्मरण दो शब्द गौर से समझ लें स्मरण का अर्थ है कि जिसकी सतत प्रतिति भीतर बनी रहे तुम कुछ भी करो चलो फिरो उठो बैठो उसकी सतत प्रती बनी रहे जैसे गर्भणी स्त्री होती काम करती है खाना बनाती है बिस्तर लगाती लेकिन पूरे वक्त गर्भ का स्मरण बना रहता एक है एक नया हृदय उसके शरीर में धड़कना शुरू हुआ है एक नए जीवन का अंकुर फूटा है उसकी प्रती बनी रहती गर्भणी स्त्री चलती और ढंग से तुम स्त्री को चलते देख के कह सकते हो कि वो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 तुम चेष्टा से करोगे जो तुम्हारे बुद्धि में गूंजेगा वो स्मरण नहीं है जो तुम्हारे रोए रोए में समा जाए उसको नानक अजया जाप कहते जिसको जपना भी न पड़े क्योंकि जपना तो ऊपर ही ऊपर होगा जो तुम्हारे रोए रोए में समा जाए तुम उठो बैठो चलो फिरो कुछ भी करो जिसकी याद बनी रहे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 और जिसे यही भूल गया है कि मैं कौन हूँ उसे कैसे याद आ सकता है की अस्तित्व क्या है गुरुजेफ ने पश्चिम में इस सदी में सेल्फ रिमेम्बरिंग सुरती पर बड़ी मेहनत की गुरुजेफ की पूरी विधि यह थी कि तुम 24 घंटे स्मरण रखो कि मैं हूँ सिर्फ ये स्मरण कि मैं हूँ अगर ये स्मरण सगुन होता जाए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 जो खतरा पतंजलि के योग में भी है और वो खतरा ये है कि कहीं तुम इस संग्रहित हुए तत्व को अहंकार के साथ में जोड़ बैठो क्योंकि वो बहुत करीब करीब है जिसको गुरुजी एफ क्रिस्टलाइज सेल्फ कहता है ये जो नया गठन तुम्हारे भीतर हुआ है कहीं इस पर अहंकार हावी न हो जाए कहीं तुम इससे अकड़ न जाओ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 कि महावीर ने कहा कि संसार को बिल्कुल छोड़ दो भोग का कणमात्र ना बचने दो तुम परम संन्यास्त हो जाओ उसका परिणाम ये हुआ कि महावीर के त्यागी संसार के दुश्मन होकर जिये और जब तुम किसी के दुश्मन होकर जीते हो तो जिसके तुम दुश्मन हो उससे तुम बंधे रह जाते हो जिससे तुम्हारी शत्रुता है उसे तुम भूल नहीं पाते उसका स्मरण बना रहते महावीर का जो त्यागी है वो 24 घंटे संसार से लड़ रहा है लड़ने की वजह से संसार का स्मरण कर रहा है आत्मा वगैरह का स्मरण तो एक तरफ रह गया है भोजन कपड़ा उठना बैठना कहाँ सोना नहीं सोना उस सब में उसकी झंझट लगी हुई वो भटक गया त्याग में नानक ने ठीक दूसरी बात कही की सब कुछ वही है सब कुछ उसी का है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 तब संसारी सब कुछ बन जाए इसलिए नानक के पीछे चलने वाला वर्क संसारी होकर रह गया है उसके देखने सोचने का सब ढंग संसारी है ये बड़े खतरे हैं हर मार्ग के साथ खतरा है और अगर तुम खतरे से सचेत नहीं हो तो सौ में निन्यानबे मौके पे तुम खतरे में ही जाओगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जैसी है वो ठीक तो चल नहीं सकती वो तिरछी चलती है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 वहां खतरा है इसलिए नानक की परम गुरह बातें खो गई सिख तो है नानक का सिख कहा जिसने सिखावन सुनी हो जिसने अपने सिर को छोड़ा हो जो श्रद्धा और हृदय से भरा हो और जिसने एक बात स्मरण रखी हो एक गुर से सब हल हो जाता कि सभी प्राणियों का एक है दाता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 नवखंडा बिच जानिए नाल चले सब कोई चंगा ना रखाई के जसु पीरत जगले ले जे तिशु नजर न आवे तब बात न पूछ के नानक कहते हैं कि तुम्हारे पास चारों युगों की उम्र हो सतयुग ले के कलयुग तक तो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 आज इस गाँव कल उस गाँव बिना टिकट सफर करो कहीं भी उतार दिए जाओ जो देखो वही उपदेश दे मांगो रोटी मिले उपदेश जो देखो वही कहा कि भले चंगे हो जाओ काम करो हर जगह अपमान हर जगह निंदा ही भी कोई जीवन और खदेड़े जाते हो हर जगह से पुलिस वाले सदा पीछे खड़े जहां सो वहीं से उठाए जाओ रात पूरी नींद भी जगह नहीं ले सकते दूसरे ने कहा तो फिर तुम ये काम छोड़ी क्यों नहीं देते उसने कहा क्या क्या मैं स्वीकार कर लू कि मैं असफल हो गया भिकमंगा भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो असफल हो गया तो करोड़पति तो कैसे स्वीकार करे तो राजनीतिज्ञ तो कैसे स्वीकार करे कि असफल हो गया है तो तो तो तो हो गया? नहीं वो कहता है सिद्ध करके रहूंगा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 नहीं तो वो तुम्हें पैदा क्यों करे तुम उसे जचे ही हुए हो अन्यथा वो तुम्हें इतना अवसर क्यों दे तुम उसे जचे ही हुए हो लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो जच जाने का अर्थ है जब तुम उन्मुख हो जाते हो और तुम जब उसकी सूरत को सब सूरतों में देखते हो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 ये जो सुमरण है ये जो सुरती है ये जो अजब जाप है धीरे धीरे धीरे तुम जच जाओगे तुम उसे भा जाओगे और जिस दिन तुम उसे भा जाते उस दिन तुम्हारे जीवन में नृत्य उतरता उत्सव उतरता है उस दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और सब कुछ होता है वो कीटों में भी कीट बना दिया जाता है और दोषी भी उस पर दोष मरने लगते हैं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 आलिंगन घटित हो तुम पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम में बन जाओ तो मेरा कह रही कि कब कृष्ण तुम मेरी सैया पर आओगे ये प्रतीक प्रेमी के कि मेरा कह रही है मैंने साज सैया को संवार रखा फूलों से तुम्हारी सेज बनाई कब तुम आओगे कब तुम मुझे स्वीकार करोगे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 तुम उस तरह के आदमी हो कि एक आदमी मकान बनाए और मकान जीण जर्जर हो उसकी नींव ठिकाने की ना हो रेत पर रखिए और अचानक जब मकान बनने के करीब आए तब कोई कहे कि इस मकान में भीतर मत जाना ये मकान गिर जाएगा इसमें तुम मरोगे तो तुम्हारा मन कहेगा कि इतना खर्च किया इतनी मेहनत की इतने मुश्किल से बनाया क्या वर्षों की मेहनत को ऐसे ही जाने दे और तुम्हारे मन में आशा उठेगी कि कौन जाने गिरे न गिरे कौन जाने ये विशेषज्ञ गलत हूं और अब तक तो खड़ा ही रहा है तो क्या कठिनाई है कि आगे भी खड़ा रहे बस यही तुम्हारी हालत है जिससे कोई आदमी रास्ते पर भटक जाए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 तो इतने इतने जन्मों तक मैं अज्ञानी था इसलिए तो ज्ञानी के पास जाने में तुम डरते हो पहुंच भी जाओ तो अपने को बचाते हो पच्चीस दलीलें और तरकी में खोज खोज के बचाते हो कहीं उसकी वर्षा तुम पर तो हो ही न जाए कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ज्ञान कार अनुभव का चोगा गिर जाए और ध्यान रखो तुम्हें पीछे लौटना पड़े